गावत नर पाव भवता कलियुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को बहु से पार उतारने वाला है यही बात ब्रह्म नारद प्राण के अड़तीसवे अध्याय के श्लोक संख्या 126 में लिखी है हरनाम हरनाम हरनाम नाम हर नाम, नाम केवलम कलो नास्तिव नास्तव गति अन्न था कलियुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को भव सागर से पार उतारने वाला है और भगवान के नाम के अन्नता कोई मार्ग नहीं जो कलियुग जीवों का उद्धार कर सके इसी प्रकार से गरुड़ प्राण के अर्चा कांड के अध्याय 223 में लिखा है कीर्तना देवा कृष्णस महाबंधनम परित जते